देवी भागवत चौथा स्कंध है से बाहर निकलते समय भी वैसी ही कठिन परिस्थिति सामने आती है क्योंकि निकलने का मार्ग जो योनि यंत्र है वह स्वयं दारुण है फिर बचपन में भी बोलने और जानने की शक्ति न रहने के कारण दुख भोगने पड़ते हैं भूख और प्यास की वेदना अलग सताती है स्वयं वह कुछ कर नहीं सकता अत्यंत घबराया रहता है जब बालक भूख से रोता है तब माता पिता के मनों में बेचैनी हो जाती है वे समझते हैं कोई कठिन रोग हो गया है जिसकी व्यथा से बच्चा रो रहा है इससे माता के मन में बच्चे को दवा पिलाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है जो बचपन में नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं फिर विवेकी पुरुष किस सुख को देख कर जन्म लेने की इच्छा कर सकते हैं देवताओं के साथ निरंतर सुख भोगने की सुविधा छोड़कर सुख विघातक एवं खेद उत्पन्न करने वाला काम करना कौन मूर्ख चाहता है निर्वर देवता मनुष्य एवं पशु आदि का शरीर धारण करके किए हुए अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है तप यज्ञ और दान के प्रभाव से मनुष्य इंद्र बन सकता है और पुण्य समाप्त हो जाने पर इंद्र भी धरातल पर आते हैं इसमें कोई संशय नहीं है जब भगवान ने श्री राम अवतार धारण किया था तब उनके संपर्क से देवता वानर बनकर पृथ्वी पर विचरे श्री कृष्ण अवतार में सहायता करने के लिए देवताओं को यादव बनना पड़ा था इस प्रकार विविध योनियों में भगवान के अनेकों अवतार होते हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना से धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं राजन रथ के चक्के की भांति भगवान के अवतार क्रम की गति बड़ी ही विलक्षण है दैत्यों का वध करना भगवान का निजी काम है ये महान पुरुष हैं कभी अंश से तथा कभी अंश अंश के अंस से पृथ्वी पर पधारकर इस कार्य को संपन्न करते हैं अतः अब मैं श्री अवतार की पवित्र कथा कहूंगा स्वयं भगवान विष्णु ही यदकुल में अवतरित हुए थे प्रतापी वसदेव जी कश्यप मुनि के अंश हैं उन्हें पूर्व समय में शाप लग गया था राजन उसी के फलस्वरूप उन्हें गोवृत्ति स्वीकार करनी पड़ी नरेंद्र मुनिवर कश्यप के दो पत्नियां थी अदिति और सुरसा भरत श्रेष्ठ ये ही देव और रोहिणी इन दोनों बहनों के रूप में प्रकट हुई वरुण ने क्रोधवश इन्हें घोर साप दे दिया था इस हिसाप के कारण इन स्त्री पुरुष सभी को इस धरातल पर जन्म लेना पड़ा राजा जन्मेजा ने पूछा महामते मुनिवर कश्यप जी के द्वारा कौन सा अपराध हो गया जिससे उन्हें वरुण ने साप दे दिया और पत्नियों सहित वे जगत में क्यों परहारे यह बताने की कृपा करें रमापति भगवान विष्णु सदा वैकुंठ में विराजमान रहते हैं वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं गोकुल में उनके अवतरित होने का क्या कारण है भगवान नारायण अविनाशी परम प्रभु हैं संपूर्ण देवताओं पर उनका आधिपत्य है युग के आदि में सबको वे धारण किए रहते हैं उन पर किसका शासन रहता है ये भगवान श्रीहरी अपना दिव्य धाम छोड़कर क्यों कर्मशील व्यक्ति की भांति आचरण करने लगते हैं मानव कुल में उनके प्रकट होने का क्या कारण है इस विषय में मुझे महान शंका उत्पन्न हो रही है भगवान विष्णु शाश्वत सुख का परित्याग करके मानव शरीर स्वीकार करते हैं इसका क्या प्रमाण है मुनिवर किस मानव सुख को उत्तम समझ कर? भगवान भूमि पर पधारे परम ब्रह्म श्रीहरि ने अवतार धारण किया था उस समय वे भयंकर वन में गए और वहाँ उन्हें गुरुतर दुख भोगना पड़ा सीता से वियोग हुआ इसका दुख संग्राम जनित दुख तथा तो फिर सीता त्याग दी गई यह दुख इस प्रकार वे महान पुरुष होते हुए भी बार बार दुख का अनुभव करते रहे वैसे ही श्री कृष्णावतार में भी हुआ कारागार में जन्म हुआ फिर वे गोकुल में पहुंचाए गए वहां उन्हें गौवें चलानी पड़ी कितना कष्ट सहकर कंस को मारा और फिर द्वारिका के लिए प्रस्थित हुए जो भगवान के अनेक दुखों का सामना किया यह क्यों मुने आप सर्वज्ञान संपन्न हैं, मेरे चित्त में उठे हुए संदेह को शीघ्र दूर करने की कृपा करें